सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक संसार न्यू कलश पहला प्रश्न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 इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला यह शब्द समझने जैसा है चारवाक बना है चारू वाक से चारू वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन प्रीतिकर वचन अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा कि बस खाओ पियो मौज जोड़ाओ इसके पार कुछ भी नहीं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 ये किन्ने बनाए होंगे कल्प वृक्ष कामियों ने ये चारवाकवादियों की आकांक्षाएं साधारण चारवाकवादी साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से राजी है लेकिन असाधारण चारवाकवादी हैं उनको ये पृथ्वी काफी नहीं उन्हें स्वर्ग चाहिए बहिष चाहिए कल्प वृक्ष चाहिए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 लेकिन मंदिर में जाना है, मंदिर के देवता से मिलन करना है, और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है जिनके भीतर गीत की गूंज है जिनके ओंठों पर आनंद की बांसुरी बज रही जिन्होंने पैरों में घूंगर बांधे भजन के अर्चन के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 जो घर में रहके अग्रही हो सकता है जो संसार में होकर भी संसार का नहीं होता तो एक अर्थ में मैं चारवाक से सहमत और एक अर्थ में सहमत नहीं इस अर्थ में सहमत हूं कि चारवाक बुनियाद बनाता है जीवन की लेकिन अकेली बुनियाद से क्या होगा मंदिर बनेगा नहीं तो बुनियाद व्यर्थ है